नोशो टॉक। काहे होत अधीर नंबर सिक्स पहला प्रश्न मेरा ख्याल है कि आपके विचारों में आपके दर्शन में वह सामर्थ है जो इस देश को उसकी प्राचीन जड़ता और रूढ़ि से मुक्त कराकर उसे प्रगति के पथ पर आरूढ़ करा सकती है। लेकिन कठिनाई यह है कि यहां के बुद्धिवादी और पत्रकार आपको अछूत मानते और आपके विचारों को व्यर्थ प्रलाप बताते इससे बड़ी निराशा होती कृपा कर मार्गदर्शन करें कल्याण चंद्र जयसवाल यह स्वाभाविक है बुद्धिवादी जिसे हम कहते हैं वह ब्राह्मण का नया रूप है ब्राह्मण अर्थात पुराने बुद्धिवादी बुद्धिवादी यानी नए ब्राह्मण और ब्राह्मण तो परंपरा की रक्षा करेगा ब्राह्मण का तो सारा न्यस्त स्वार्थ परंपरा में छिपा है परंपरा के बल पर ही तो उसकी बुद्धिमत्ता है उसकी बुद्धिमत्ता निजता की नहीं वह कोई बुद्ध नहीं उसका अनुभव मौलिक नहीं उसने स्वयं जाना नहीं देखा नहीं पहचाना नहीं वह तो कागज की लिखी कह रहा है आंखों की देखी नहीं तो शास्त्र परंपरा रूढ़ी इनके विरोध में वह हो नहीं सकता वह तो इनका ही प्रचारक होगा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष यही तो उन उसके जीवन आधार है हां कभी कभी वह तमाशा भी करता है परंपरा मुक्त होने का क्रांतिकारी होने का लेकिन उसकी क्रांतिकारीता उसकी परंपरा मुक्ति उसका रूढ़ी विरोध सब थोथा और ऊपरी ऊपरी होता है वो पुराने पर नई व्याख्याएं आरोपित कर देता है शराब तो पुरानी ही होती है नई बोतलें मुहैया कर देता है लेबल बदल देता है बीमारियां पुरानी लेकिन नए लेबलों से और कुछ देर चल जाती उसकी क्रांति क्रांति नहीं होती क्रांति के होने में बाधा होती इसलिए तो भारत में पांच हजार वर्षों में कोई क्रांति नहीं हो सकी कारण भारत के पास बुद्धिवादियों की बड़ी जमात है जो हमेशा झूठी क्रांति पैदा कर देते हैं और जब झूठी क्रांति पैदा हो जाती है तो सच्ची क्रांति की बात भूल जाती जब फिर लोग जागते हैं और सच्ची क्रांति की तलाश करते हैं तब हम उन्हें फिर गुनगुने गुन खिलौने पकड़ा देते हैं और बुद्धिवादी बड़े बौद्धिक ढंग से अपनी बात की प्रस्तावना करता है उसकी प्रस्तावना तर्कपूर्ण होती है और सत्य अतर्क है सत्य का निवेदन हो सकता है लेकिन सत्य का कोई प्रमाण नहीं हो सकता सत्य का प्रमाण तो व्यक्ति की आत्मा में होता है उसके तर्कों में नहीं लेकिन आत्माओं को देखने वाली आंखें कितनी है तर्क को समझने में सभी लोग कुशल हैं कमो इसलिए बुद्धिवादी छाया रहा है ब्राह्मण का राज्य रहा है और ऐसा मत सोचना कि बुद्धिवादी मेरे ही विरोध में या मुझे ही अछूत समझता है उसने बुद्ध को भी अछूत समझा उसने महावीर को भी अछूत समझा भारत के इतिहास में ये दो अद्भुत क्रांतिकारी हुए ब्राह्मण उनके भी विरोध में था वो उन दिनों का बुद्धिवादी था शास्त्रों का रक्षक था शब्दों का धनी था उपनिषद और वेद उसे कंठस्थ थे भाषा पर उसका अधिकार था तर्क में उसकी निष्ठा थी आज हम उसे ब्राह्मण नहीं कहते सिर्फ नाम बदल गया है अब हम उसे बुद्धिवादी कहते इसलिए कल्याण चंद्र तुम्हें अड़चन होती कि बुद्धिवादी क्यों मुझे अछू समझता है बुद्धिवादी मुझे अछूत न समझे तो मैं चौंकूंगा बुद्धिवादी मेरा विरोध न करे तो मुझे चिंता होगी उसका अर्थ होगा कि मेरी बात अर्थहीन है नहीं तो सबसे पहले बुद्धिवादी विरोध में खड़ा होता है क्योंकि सबसे पहले उसे ही समझ में आता है कि फिर कोई व्यक्ति मौजूद हो गया जो रूढ़ी की और परंपरा की जड़ें काट देगा और लोग तो बाद में समझेंगे देर में समझेंगे बुद्धिवादी समझाएगा तब समझेंगे लेकिन बुद्धिवादी बहुत सचेत है वो जाग के चारों तरफ देखता रहता है कोई उसकी संपदा तो लूटने नहीं आ गया और स्वभावता लोग उसकी सुनते क्योंकि लोग सोचते हैं वह जानता है वह नहीं जानता कुछ भी नहीं जानता उपनिषद में एक प्यारी कथा है श्वेत केतु गुरुकुल से घर वापस लौटा सारे शास्त्रों का ज्ञान पाकर गुरुकुल में जो भी उपलब्ध था सब में प्रथम कोटि में वह उत्तीर्ण हुआ था स्वभावता अकड़ा हुआ आया बुद्धिवादी से ज्यादा अहंकार सिर्फ साधु महात्मा में होता है नंबर दो पर बुद्धिवादी का अहंकार साधु महात्मा में थोड़ा ज्यादा होता है क्योंकि वो बुद्धिवादी होता है और धन त्याग पंडित और धन त्याग तो थोड़ा उसका अहंकार और भी प्रगाढ़ हो जाता है श्वेत केतु अकड़ा हुआ आया युवा था शास्त्रों का अंबार सिर पर लेकर आया था सब परीक्षाओं में स्वर्ण पदक लेकर आया था बड़ा सम्मान लेकर लौटा था उसके पिता उद्दालक ने द्वार से देखा दूर से श्वेत केतु को आते हुए उसकी अकड़ और अहंकार पिता को तो बहुत पीड़ा हुई क्योंकि इसलिए तो उसे गुरुकुल नहीं भेजा था गुरुकुल भेजा था कि ज्ञानी होकर लौटेगा और वो तो अज्ञानी का अज्ञानी वापस आ रहा है जानकारी से भर गया है जानकारी की पहाड़ लेकर आ रहा है लेकिन जानकारी से कोई ज्ञानी थोड़ी होता है जानकारी झूठा सिक्का है उधार है बासी है अपनी नहीं है पराई है पिता तो चिंतित हुआ उसकी आंख से दो आंसू टपक गए स्वेद के तू आया चरणों में झुका लेकिन बस शरीर ही झुका पिता गौर से देख सका कि तो उसका प्राण नहीं झुका है क्योंकि मन में तो वो ये जानता है कि अब मैं अपने पिता से भी ज्यादा जानता हूं उद्दालक ने पूछा बेटे इतनी अकड़ क्यों श्वेत केतु ने कहा अकड़ अकड़ नहीं है ये गुरुकुल में जो भी उपलब्ध था वह सारी संपदा वह सारा ज्ञान लेकर आ रहा हूं आपको प्रसन्न होना चाहिए आप उदास क्यों दिखते उद्दालक ने कहा क्या एक प्रश्न पूछू तूने वह एक जाना जिसे जानने से सब जान लिया जाता है या नहीं स्वेतकृत ने कहा वह एक जिसे जानने से सब जान लिया जाता है इसकी तो कोई चर्चा ही नहीं उठी यह तो हमारे पाठ्यक्रम में भी नहीं था भूगोल पढ़ी इतिहास पढ़ा पुराण पढ़ा व्याकरण भाषा वेद मगर वह एक किस एक की बात कर रहे उदालक ने कहा स्वयं को जाना उसी एक की बात कर रहा हूं और जिसने स्वयं को नहीं जाना उसका सब जानना व्यर्थ है और जिसने स्वयं को जाना उसने कुछ भी ना जाना हो तो भी सब जान लिया तू वापिस जा हमारे परिवार में पैदाइश से ब्राह्मण होना स्वीकृत नहीं रहा है हमारे बाप दादाओं की आत्माएं रोएंगी तुझे देखकर हमारे परिवार में तो हम अनुभव से ब्राह्मण होते रहे जानकारी से नहीं और न जन्म से ब्रह्म को जानकर ब्राह्मण होते रहे ब्रह्म के संबंध में जानकर नहीं तू वापस जा जब तक ब्रह्म को न जान ले तब तक लौट कर मत आना ब्राह्मण होकर ही लौटना ब्राह्मण के सच्चे अर्थों में ब्राह्मण होकर लौटना एक बौद्धिकता है और एक बुद्धत्व बौद्धिकता जानकारी है बुद्धत्व ज्ञान है और बौद्धिक व्यक्ति सदा ही बुद्धों के विपरीत रहेगा क्योंकि उसे खतरा ही बुद्धों से है बुद्धों के सामने ही उसे अपनी दीनता का बोध होता है उनकी मौजूदगी उसे खलती आखिर देखते ना तथाकथित ब्राह्मणों ने बुद्ध को इस भारत से उखाड़ी फेंका इस देश में टिकने ही नहीं दिया और इससे ज्यादा अछूत मानना क्या होगा कम से कम अछूतों को तो टिकने दिया है तो बौद्धों को तो टिकने ही नहीं दिया क्योंकि ब्राह्मणों के पूरे व्यवसाय पर चोट पड़ी जाती थी ब्राह्मणों के पैर उखड़ने लगे थे या तो बुद्ध या ब्राह्मण दोनों साथ साथ नहीं रह सकते थे बुद्ध तो ऐसे हैं जैसे प्रकाश अब प्रकाश के साथ अंधेरा कैसे रहेगा और अंधों में काने राजा हो जाते लेकिन जब दो आंख वाला आदमी हो और दो आंख वाले ही नहीं होते बुद्ध बुद्ध तीन आंख वाले होते क्योंकि तीसरा नेत्र भी खुला होता है तो तीन आंख वालों के सामने कानों को कौन पूछेगा और जिनको तुम ब्राह्मण और बुद्धिवादी कहते हो कने भी नहीं है अंधे हैं सिर्फ धोखा दे रहे हैं खुद को और दूसरों को न जाना है न पहचाना है और जनाने में लग गए हैं लोगों को समझाने में लग गए हैं, समझाने का भी एक मजा होता है एक अहंकार होता है जब भी तुम दूसरे को कुछ समझाते हो तब इसकी चिंता नहीं लेते कि मैं भी समझाऊं या नहीं दूसरे को समझाना अपने आप में ही इतना मजे से भरा हुआ है इतना रसपूर्ण है कि कौन फिक्र करता है मैं समझा या नहीं जब भी तुम दूसरे को समझाते हो दूसरा अज्ञानी हो जाता तुम ज्ञानी रूस का बहुत बड़ा गणितज्ञ ऑस्पिंस एक अद्भुत फकीर गुरजीफ के पास गया आस्पेंस की विश्वविख्यात था उसकी किताबें दुनिया की चौदह भाषाओं में अनुवादित हो चुकी थी और उसने एक ऐसी अद्भुत किताब लिखी थी कि कहा जाता है कि दुनिया में वैसी केवल तीन किताबें लिखी गई पहली किताब अरिस्तोतल ने लिखी थी उस किताब का नाम है आर्गानम ज्ञान का सिद्धांत दूसरी किताब बेकन ने लिखी उसका नाम है नोवम आर्गानम ज्ञान का नया सिद्धांत और तीसरी किताब पीडी ने लिखी टर्शियम आर्गानम ज्ञान का तीसरा सिद्धांत कहते हैं इन तीन किताबों के मुकाबले दुनिया में और किताबें नहीं और बात में सच्चाई है मैंने तीनों किताबें देखी बात में बल है यह तीन किताबें अद्भुत और आसपिस्की ने तो हद कर दी उसने किताब के प्रथम प्रश्न पर ही ये लिखा है कि पहला सिद्धांत और दूसरा श्रद्धांत जब पैदा भी नहीं हुए थे तब भी मेरा तीसरा सिद्धांत मौजूद था मेरा तीसरा सिद्धांत उन दोनों से ज्यादा मौलिक और इसमें भी बल है यह बात भी झूठी नहीं है कोरा दंभ नहीं इस बात में सचाई है आसपेंसकी की किताब बैकन अरिस्तु दोनों को मात कर देती दोनों को बहुत पीछे छोड़ देती ऐसा प्रसिद्ध गणितज्ञ गुरजीएफ को मिलने आया और गुरजीएफ ने पता है उससे क्या कहा एक नजर उसकी तरफ देखा उठा के एक कागज उसे दे दिया कोरा कागज और कहा बगल के कमरे में चले जाओ एक तरफ लिख दो जो तुम जानते हो ईश्वर आत्मा स्वर्ग नर जो भी तुम जानते हो एक तरफ लिख दो और दूसरी तरफ जो तुम नहीं जानते हो फिर मैं तुमसे बात करूंगा उसके बाद ही बात करूंगा बुद्धिवादियों से मेरे मिलने का यही ढंग है हतप्रभ हुआ आसपेंस की ऐसे स्वागत की अपेक्षा ना थी ये कैसा स्वागत नमस्कार नहीं बैठो कैसे हो कुशलता छेम भी नहीं पूछी उठा के कागज दे दिया और कहा बगल के कमरे में चले जाओ सर्द रात थी बर्फ पड़ रही थी और आसपेंस की ने लिखा है मेरे जीवन में मैं पहली बार इतना घबराया उस आदमी की आंखों ने डरा दिया उस आदमी के कागज देने ने डरा दिया और जब मैं कलम और कागज ले के बगल के कमरे में बैठा सोचने पहली दफा जीवन में कि मैं क्या जानता हूं तो मैं एक शब्द भी ना लिख सका क्योंकि जो भी मैं जानता था वो मेरा नहीं था और इस आदमी को धोखा देना मुश्किल मैंने जो किताबें लिखी हैं वो और किताबों के आधार पर लिखी थी उनको मांझा था संवारा था मगर वे किताबें मेरे भीतर अविरभूत नहीं हुई थी वे फूल मेरे नहीं थे वे किसी बगीचे से चुन लाया था गजरा मैंने बनाया था फूल मेरे नहीं थे एक फूल मेरे भीतर नहीं खिला आंस पेंस ने लिखा है कि मैं पसीने से तरबतर हो गया बर्फ बाहर पड़ रही थी और मुझसे पसीना चूरा था मैं एक शब्द ना लिख सका वापिस लौट आया घंटे भर बाद कोरा कागज कोरा का कोरा ही गुरजेफ को लौटा दिया और कहा कि मैं कुछ भी नहीं जानता हूं आप यहीं से शुरू करें यह मान कर कि मैं कुछ भी नहीं जानता हूं गुरुजेफ ने पूछा तो फिर इतनी किताबें क्यों लिखी कैसे लिखी हसपिह ने कहा अब उस दुखद प्रसंग को ना उठाएं अब मुझे और दीन ना करें और हीन ना करें क्षमा करें मैं होश में नहीं था मैं बेहोशी में लिख गया वह मेरे पांडित्य का प्रदर्शन था लेकिन आपके पास ज्ञान के लिए आया हूं झोली फैलाता हूं भिकमंगे की एक अज्ञानी की तरह आया हूं गुरजीएफ ने कहा तो फिर कुछ हो सकेगा फिर क्रांति हो सकती कल्याण चंद्र मेरे पास जो अज्ञानी की तरह आते हैं उनके ही जीवन में क्रांति हो सकती है क्योंकि ज्ञान का पहला सूत्र है अपने अज्ञान को अंगीकार करना और तुम्हारे तथाकथित बुद्धवादी तथाकथित बौद्धिक लोग अपने अज्ञान को स्वीकार नहीं कर सकते यही अर्चन। उन्हें यहां आने में भी अर्चन। लेकिन यह बात भी उन्हें छिपानी पड़ती कि वो यहां आ नहीं सकते इसलिए उन्हें हजार बहाने खोजने पड़ते हैं कि वो यहां क्यों नहीं आते यहां कुछ है ही नहीं प्रलाप है न मुझे सुना है न मुझे समझा है जो मैं कह रहा हूं वो उन्हें पागल का प्रलाप मालूम होता है ये आत्मरक्षा के उपाय हैं। इस तरह वे अपने को यहां आने से बचाते यहां कभी भूले चूके कोई बुद्धिवादी आ भी जाता है तो मुझे सुन भी नहीं पाता क्योंकि उसके सिर में न कितना ऊहा पोच चलता रहता है जब वो मुझे सुन रहा है तब वो सुनता नहीं तौलता रहता है कौन सी बात उससे मेल खाती कौन सी मेल नहीं खाती कौन सी ठीक है कौन सी गलत जैसे उसे पता ही है कि गलत क्या और ठीक क्या जैसे उसके पास कसौटी है बुद्धिवादी मुझे पत्र लिखते तो कुछ पूछने को नहीं सलाह देने को कि आप अगर ऐसा ना कहते तो ठीक होता आप अगर ऐसा ना करते तो ठीक होता आप अगर ऐसा करें तो बहुत लाभ होगा जो यहां अज्ञानी की तरह आएगा उसके ही पात्र में मैं उंडेल सकता हूं लेकिन जो ज्ञानी की तरह आया उसका पात्र तो भरा हुआ है पहले से ही भरा हुआ है उसमें रंच मात्र भी जगह नहीं जेन फकीर बोकुजू से मिलने विश्वविद्यालय का एक बहुत प्रतिष्ठित प्रोफेसर आया बोकुजू के झोपड़े तक पहाड़ी पर दूर बने झोपड़े तक उसने लंबी यात्रा की थका मांदा पसीने से तर बतरश जब वो झोपड़ी में पहुंचा तो उसने पूछा मैं जानना चाहता हूं क्या ईश्वर है वो बोकजू ने कहा बैठे थोड़ा सुस्ता लें मैं थोड़ा पंखा झल दूं, थोड़ा पसीना सूख जाए पहाड़ पर चढ़ के आप थक गए हैं और जल्दी से आपके लिए एक कप चाय बना लाऊं। चाय पी लें फिर विश्राम से बात हो ईश्वर की बात इतनी जल्दी नहीं काहे होत अधीर प्रोफेसर ने तो सोचा भी नहीं था कि बोकुजू जैसा महर्ष चाय बनाएगा उसके लिए लेकिन वो गया बोकोजू ने चाय बनाई फिर चाय लाया प्याली प्रोफेसर के हाथ में दी केतली से चाय डालनी शुरू की प्याली भर गई और बोकोजू चाय डालता ही गया कब भर गया बसी भी भर गई फिर भी बोकोजू चाय डालता ही गया तब प्रोफेसर चिल्लाया कि रुको तुम होश में हो या पागल अब सारे फर्श पर चाय फैल जाएगी अब मेरी प्याली में एक बूंद भी चाय को रखने की जगह नहीं बोकू जो ने कहा समझदार आदमी हो मैं तो सोचा कि सिर्फ प्रोफेसर हो लेकिन तुमने कुछ समझ शेष है तो इतनी बात तुम्हें समझ में आती है कि प्याली में और चाय नहीं ढाली जा सकती क्योंकि प्याली भरी हुई मैं तुमसे पूछता हूं जरा आंख बंद करके कर देखो तुम्हारी खोपड़ी भरी हुई है या नहीं अगर भरी है तो मैं उसमें कुछ ढाल नहीं सकता खोपड़ी को खाली करके आओ या रुको यहां मेरे पास खोपड़ी को खाली करने के उपाय हैं जैसे खोपड़ी को भरने के उपाय हैं विश्वविद्यालय यही काम करता है खोपड़ी को भरने के उपाय सदगुरु का सत्संग इससे उल्टा काम करता है खोपड़ी को खाली करने का उपाय ध्यान और क्या है प्रार्थना और क्या है पूजा अर्चना और क्या है साधना उपासना और क्या है तुम्हारा सिर खाली हो जाए रिक्त हो जाए शून्य हो जाए तुम्हारा पात्र इतना शून्य हो जाए कि उसमें कुछ भरा जा सके जब बौद्धिक व्यक्ति यहां आते तो उनका सिर इतना भरा होता है वहां पहले से ही इतनी भीड़ भाड़ है इतना ऊहा है इतने विचार हैं। वहां मेला पहले से ही भरा है एक विचार को भी उनके भीतर प्रवेश करा देना कठिन असंभव एक तो भीड़ के कारण कोई नया विचार प्रवेश नहीं कर सकता और अगर प्रवेश कर भी जाए तो भीड़ में खो जाएगा अगर न भी खोए किसी तरह बचा ले अपने को तो भीड़ का रंग भीड़ का ढंग वो जो भीतर के विचार हैं उनके द्वारा व्याख्याएं इस नए विचार पर आरोपित कर दी जाएंगी बुद्धिवादी समझ नहीं पाता कभी नहीं समझाया जीसस से जो लोग नाराज थे वे कौन थे वे उस समय के बुद्धिवादी लोग थे और सॉक्रटिस को जिन्होंने जहर दिया था वे कौन थे उस समय के बुद्धिवादी लोग थे कल्याणचंद्र जो मेरे साथ हो रहा है वह स्वाभाविक है अपेक्षित है उससे मैं आश्चर्यचकित नहीं हूं होना ही था होना ही चाहिए इसी तरह बुद्धिवादियों ने बुद्धों का सदा सम्मान किया है ये उनके सम्मान का ढंग है यह हम पहचानते इन्हें हम फूलमालाएं समझते यह उनकी स्वागत की विधि है और तुमने पूछा कि बुद्धिवादी और पत्रकार भी पत्रकार की तो और भी अड़चन है पत्रकार तो जीता ही गलत पर है पत्रकार का सत्य से कोई लेना देना नहीं पत्रकार तो जीता असत्य पर है क्योंकि असत्य लोगों को रुचि है अखबार में लोग सत्य को खोजने नहीं जाते अफवाहें खोजने जाते तुम्हें शायद पता हो या ना हो कि स्वर्ग में कोई अखबार नहीं निकलता कोई ऐसी घटना ही नहीं घटती स्वर्ग में जो अखबार में छापी जा सके नरक में बहुत अखबार निकलते क्योंकि नरक में तो घटनाएं ही घटनाएं एक बार एक पत्रकार मरा और स्वर्ग पहुंच गया द्वार पर दस्तक दी द्वारपाल ने द्वार खोला और पूछा कि क्या चाहते उसने कहा मैं पत्रकार हूं और स्वर्ग में प्रवेश चाहता हूं द्वारपाल हंसा और उसने कहा कि असंभव तुम्हारे लिए ठीक ठीक जगह तो नरक में तुम्हारा काम भी वही तुम्हें रस भी वहीं आएगा तुम्हारा व्यवसाय वहीं फलता है यहां तो सिर्फ नरक से हम पीछे ना पड़ जाएं, इसलिए 24 जगह खाली रखी हैं अखबारों वालों के लिए मगर वो कब की भरी है 24 अखबार वाले हमारे यहां हैं हालांकि वो भी सब बेकार है अखबार छपता नहीं एक कोरा कागज रोज बटता है ऋषि मुनि उसको पढ़ते ऋषि मुनि कोरे कागज ही पढ़ सकते हैं क्योंकि कोरा मन और क्या पढ़ेगा अखबार में छपने योग घटनायां घटती नहीं जाज बनटसा ने कहा है कुत्ता अगर आदमी को काटे तो यह कोई समाचार नहीं आदमी जब कुत्ते को काटे तो यह समाचार है नरक में खूब समाचार है वहां आदमी कुत्तों को काटते और अखबार वालों को अगर न मिले ऐसा आदमी जो कुत्तों को काटता हो तो उसे ईजाद करना होता नहीं तो अखबार मर जाए उसका आविष्कार करना होता है नहीं तो अखबार नहीं जी सकता द्वार पालने का यहां बेकार समय खराब करोगे तुम्हारा मन भी ना लगेगा नरक चले जाओ वहां रोज रोज नए अखबार निकलते ही चले जाते सुबह का संस्करण भी निकलता है दोपहर का संस्करण भी सांझ का भी संस्करण रात्रि का भी संस्करण खबरें इतनी हैं वहां घटनाओं पर घटनाएं घटती स्वर्ग में कोई घटना थोड़ी घटती महावीर बैठे अपने वृक्ष के नीचे बुद्ध बैठे अपने वृक्ष के नीचे मीरा नाशती रहती है अपने वृक्ष के नीचे छापने को क्या है कुछ नया वहां होता नहीं लेकिन अखबार वाला इतनी आसानी से भाग तो नहीं जाता इतनी जल्दी से हटाया भी नहीं जा सकता पुरानी आते हैं। उसने कहा चौबीस घंटे का अवसर तो दो अगर मैं किसी और अखबार वाले को जाने के लिए नरक राजी कर लू तो मुझे जगह दे सकोगे द्वार पाने का तुम्हारी मर्जी है। अगर कोई राजी हो जाए 24 घंटे का तुम्हें मौका है भीतर चले जाओ उस अखबार वाले ने जो वो जिंदगी भर करता रहा था जिसमें कुशल था वही काम किया उसने जो मिला उसी से कहा कि अरे सुना तुमने नर्क में एक बहुत बड़े अखबार के निकलने की आयोजना चल रही है प्रधान संपादक उप संपादक संपादक सबकी जगह खाली बड़ी तनख्हें कारें बंगले सबका इंसान है सांझ होते होते हुए उसने चौबीसों अखबार वालों को मिलकर यह खबर पहुंचा दी 24 घंटे पूरे होने पर वो द्वार पर पहुंचा द्वारपाल ने कहा कि गजब कर दिया भाई तुमने एक नहीं 24 ही चले गए अब तुम मजे से रहो उसने कहा मैं भी जाना चाहता हूं तुम किस लिए जाना चाहते हो उसने कहा कौन जाने बात में सच्चाई हो ही झूठ में एक गुण चाहे तुम ही उसे शुरू करो लेकिन अगर दूसरे लोग उस पर विश्वास करने लगे तो एक ना एक दिन तुम भी उस पर विश्वास कर लोगे जब दूसरों को तुम विश्वास करते देखोगे उनकी आंखों में आस्था जगती देखोगे तो तुम्हें भी शक होने लगेगा कौन ना जाने, कौन जाने हो ना हो सच्ची हो बात मैंने तो झूठ की तरह कही थी लेकिन हो सकता है संयोग वसात मैं जिसे झूठ समझ रहा था वह सत्य ही रहा हो मेरे समझने में भूल हो गई हो क्योंकि चौबीस आदमी कैसे धोखा खा सकते उसने कहा कि नहीं भाई अब मैं रुकने वाला नहीं पहले तो मुझे नरक जाने ही तो स्वर्ग में अखबार नहीं निकलता क्योंकि घटना नहीं घटती शांत ध्यानस्थ निर्विकल्प समाधि में बैठे हों लोग तो क्या है वहां घटना अखबार तो जीता है उपद्रव पर जितना उपद्रव हो उतना अखबार जीता है जहां उपद्रव नहीं है वहां भी अखबार वाला उपद्रव खोज लेता है जहां बिल्कुल खोज नहीं पाता वहां ईजाद कर लेता है अभी कुछ ही दिन पहले मेरे पास पंजाब से एक पत्रिका आई पत्रकार ने लिखा है कि वो पंद्रह दिन इस आश्रम में रह के गया है ये सरासर झूठ है क्योंकि पंद्रह दिन आश्रम में रह के जाए किसी को पता नहीं कैसे पंद्रह दिन कोई आश्रम में रहके जाएगा और जो उसने लिखा है वो साफ जाहिर करता है कि वो आदमी आश्रम में तो क्या पूना भी कभी नहीं आया है उसने लिखा है कि आश्रम पंद्रह वर्ग मील स्थान पर फैला हुआ है पंद्रह वर्ग मील तो शायद पुना भी नहीं आश्रम में बड़ी बड़ी झीलें हैं मीलों लंबी जिन पर हजारों सन्यासी नग्न स्थान स्नान करते हैं कृत्रिम जल प्रपात है हाँ एक कृत्रिम जल प्रपात है छोटा सा दो फीट ऊंचा उसमें चार छह मछलियां नग्न घूमती हैं जरूर और उनका रंग गैरक है यह बात सच पानी एक फीट से ज्यादा गहरा नहीं है और चार वर्ग फीट से बड़ी होज नहीं मीलों लंबी झील हजारों सन्यासी नग्न स्नान करते हैं पंद्रह वर्ग मील में फैला हुआ आश्रम जमीन के नीचे बने हुए सभागार जिनमें दस दस हजार सन्यासी इकट्ठे बैठ के सुबह प्रवचन सुनते और सभी सन्यासी नग्न बैठते तुम इस भ्रांति में मत पहना रहना कि तुम कपड़े पहने बैठे हो तुम सब नग्न बैठे हो अरे अगर कपड़े भी हैं तो क्या हुआ भीतर तो नग नहीं हो ना कपड़े तो ऊपर ऊपर हैं अखबार वाले भीतर तक देख लेते पारदर्शी आंखें एक्सरे की आंखें दस हजार सन्यासी रोज सुबह भूमि के नीचे छिपे हुए शुद्ध सफेद मार्बल से बने हुए भवन में नग्न बैठकर प्रवचन सुनते हर प्रवचन के बाद सन्यासियों की प्रेम क्रीड़ा और लीला शुरू होती द्वार पर प्रवेश करते ही एक सुंदर नग्न युवती की संगमरमर की प्रतिमा स्वागत करती लेख पढ़ के मैंने सोचा हो ना हो क्योंकि द्वार तक मैं कम ही जाता हूं इन छह वर्षों में शायद तीन बार द्वार तक गया हूं और हो ना हो ये बड़ी बड़ी झील क्योंकि मैं अपने कमरे से बाहर सिर्फ सुबह और सांझ आता हूं और मैं आश्रम से परिचित नहीं हूं क्योंकि मैं आश्रम के किसी मकान में किसी कमरे में दफ्तर में कभी भी नहीं गया हूं मुझे पता नहीं दफ्तर में क्या होता है कौन होता है क्या काम होता है कैसे होता है मुझे पता नहीं कि आश्रम में लोग कहां रहते हैं क्या करते हैं सुबह बोलकर जो मैं अपने कमरे में गया सो सांझ निकलता हूं सांझ जो मुझसे मिलने आते हैं उनसे मिल लेता हूं सुबह जो मुझे सुनने आते हैं उनको सुन, सुना देता हूं इससे ज्यादा मेरा आश्रम से कोई संबंध नहीं है मैंने लक्ष्मी को बुलाया कि ये मूर्ति कहां है ये झीलें कहां है कम से कम मुझे खबर तो की होती और ये दस हजार सन्यासियों को कौन प्रवचन दे रहा है मुझे बुलाओ या ना बुलाओ मगर कम से कम खबर तो कर दो अगर न हो झूठ तो झूठ इजाद करना होता है फिर अखबार वालों की कला ही सारी इतनी है कि चिंदी को सांप बना ले कहीं छोटा सा कोई तथ्य मिल जाए तो उसके आसपास झूठ का एक जाल रचने में वे उतने ही कुशल होते हैं जैसे मकड़ियां अपने ही भीतर से जाले को निकाल के बुनने में कुशल होती वही उनकी कला है वही उनका धंधा है तो ऐसे ऐसे झूठ प्रचलित किए जा रहे हैं कि जिन में शायद यह कहावत भी ठीक नहीं लागू होती कि चिंदी का सांप क्योंकि चिंदी भी नहीं और सांप खड़ा कर लिया गया है अखबार वाले का धंधा ही झूठ का है अफवाह का है वह ईजाद करता है उसे सत्य से क्या लेना देना उसे शून्य से क्या लेना देना वो यहां आता भी है अगर कभी तो ध्यान के संबंध में बात नहीं करता मैं क्या कह रहा हूं इस संबंध में बात नहीं करता यहां क्या अभूतपूर्व घटित हो रहा है इस संबंध में बात नहीं करता वो ऐसे ऐसी बातें खोज ले जाता है कि हैरानी होती मगर अपनी अपनी आंख कुछ लोग होते हैं हीरो की खदान पे भी पहुंच जाए तो भी कंकड़ पत्थर ही बीन लाएंगे क्या करोगे उनकी आंखें कंकड़ पत्थर ही देख पाती हीरे उन्हें दिखाई नहीं पड़ते कुछ लोग हैं गुलाब की झाड़ी के पास जाएं बस कांटों में ही वो लज जाएंगे फूलों तक नहीं पहुंच पाएंगे फूलों ने दिखाई ही नहीं पड़ते फूल देखने के लिए भी फूल वाली आंखें चाहिए फूलों जैसी आंखें ही फूलों को देख पाती फिर अखबार वाले का सारा धंधा निन्यानबे प्रतिशत राजनीति का है कांटों का है वही राजनीति का अभ्यासी जब यहां आ जाता है तो इतने भिन्न आयाम में होता है कि उसे कुछ सूझ नहीं पड़ता वो यहां भी कुछ वही देख पाता है जो दिल्ली में देखे जो राजनेताओं के पास देखे वही यहां भी देख लेता है उसने उसकी मजबूरी है मैं उस पर नाराज नहीं वो अपने धंधे में कुशल है उसने एक खास तरह की आंख पैदा कर ली वो उसी आंख से जीता है गुरुजीएफ के जीवन में एक उल्लेख है गुरजीएफ अपने आश्रम में अखबार वालों को प्रवेश नहीं करने देता था मैं उतना कठोर नहीं हूं उन्हें न केवल प्रवेश करने देता हूं उनके लिए सारी सुविधाएं जुटाई जाती है उन्हें सब घुमा के दिखाया जाता है उन्हें हर साधना पद्धति से चिकित्सा पद्धति से जो यहां प्रचलित हैं उनसे परिचित कराया जाता है इस आशा में कि कभी तो कोई आंख वाला कभी तो कोई समझदार हजार में एक ही सही पहचान सकेगा अब जिससे कल्याण चंद्र भी माया मासिक के की विभाग से आते उनका प्रश्न तो कहता है कि कुछ आंख है उनका प्रश्न तो कहता है कुछ पहचान है माया में ही नहीं उलझे हैं थोड़ा ब्रह्म का भी बोध है कोई कभी आएगा आंख वाला इसलिए मैंने द्वार खुले छोड़ रखे यद्यपि मुझे सन्यासी निरंतर आके कहते हैं कि अखबार वालों को अंदर आना बंद कर दिया जाए क्योंकि व्यर्थ गलत सलत लिखते हैं मैं उनसे कहता हूं फिक्र छोड़ो कुछ तो लिखते हैं गलत सलत ही सही गलत सलत को भी पढ़ के कुछ लोग आ जाते और एक बार जो आ जाता है किस कारण आया यह और बात अगर उसके भीतर जरा भी संभावना का बीज है तो जुड़ जाता है लेकिन गुरजीफ अंदर नहीं घुसने देता था क्योंकि उसने पाया कि व्यर्थ की बाधा खड़ी होती व्यर्थ समय खराब करते मगर एक अखबार वाला पीछे पड़ा रहा बरसों पीछे पड़ा रहा तीन साल कोशिश करता रहा तो गुरुजेफ ने कहा अच्छा भाई तू आ सुबह जब मैं चाय लेता हूं आ मेरे साथ चाय भी ले नाश्ता कर फिर आश्रम को घूम के देख लेना चाय की टेबल पर गुरजीफ ने जो कहा वो समझने जैसा है जो किया वह समझने जैसा है अखबार वाला भी बैठ के चाय पी रहा है गुरजेफ भी चाय पी रहा है गुरजीफ ने अपनी बगल में बैठी एक शिष्या से पूछा कल कौन सा दिन था उसने कहा कल शुक्रवार था और गुरजेफ ने पूछा आज कौन सा दिन उसने कहा भी कोई पूछने की बात है। जब कल शुक्रवार था तो आज शनिवार गुरुजेफ ने प्याली पटक दी पत्थर पर और कहा ये कैसे हो सकता है शुक्रवार के बाद शनिवार कभी सुना है हो स तुझे मुझे मूड समझा है वो अखबार वाला तो ये सब हाल देखा ये आदमी तो पागल है शुक्रवार के बाद कभी शनिवार हुआ है सुना है और प्याली पटक दी वो अखबार वाला तो उठ के खड़ा हो गया कि यहां से तो निकल भागना बेहतर तीन साल कोशिश करके आया था और निकल भागा गुरुजी अपने कहा जाते हो उसने कहा नमस्कार मुझे ना आश्रम देखना है ना कुछ आपकी विधियों से परिचित होना मैं गलती में था जो तीन साल मेहनत करता रहा उसके चले जाने के बाद बैठी महिला भी बहुत हैरान थी कि गुरजीएफ ने ऐसा व्यवहार क्यों किया वो जब चला गया तो गुरजीफ की हंसी का फव्वा उस महिला ने कहा आपने ये क्या किया उसने कहा देखा तीन साल की मेहनत उसकी एक मिनट में खत्म कर दी जिसमें इतना भी धैर्य नहीं था कि थोड़ी देर रुकता देखता समझता जिसमें इतनी भी बुद्धि ना थी कि मैं ये जो कर रहा हूं एक नाटक है एक अभिनय जिसमें इतनी भी बुद्धि ना थी कि ये एक मजाक है जो मजाक भी ना समझ सका वो अध्यात्म क्या खाक समझेगा उससे छुटकारा पा लिया और उससे ही छुटकारा नहीं पा लिया उसके जाति वालों से भी छुटकारा पा लिया अब कोई अखबार वाला यहां नहीं आएगा क्योंकि ये बात वो फैलाएगा और उसने फैलाई ये बात खूब फैलाई जगह जगह छपी कि गुरजी विक्षिप्त है और गुरजीएफ फंसता था लेकिन उसका लाभ यह हुआ कि उस दिन से अखबार वालों ने वहां आने बंद कर दिया कि जो आदमी ये कर सकता है वो कुछ भी कर सकता मान लो अखबार वाले पर ही झपट पड़े मारने लगे पीटने लगे या कुछ करने लगे इसका क्या भरोसा जो ये भी नहीं मानता कि शुक्रवार के बाद शनिवार आता है यह एक आध्यात्मिक प्रयोग स्थल है यहां कुछ अनूठे प्रयोग किए जा रहे हैं जीवन रूपांतरण के और निश्चित ही कल्याण चंद्र तुम ठीक कहते हो कि भारत की प्राचीन जड़ता और रूढ़ि को तोड़ा जा सकता है इसकी संभावना यहां पैदा हो रही मगर इसीलिए विरोध होगा इसीलिए मैं अछूत समझा जाऊंगा इसलिए मुझ पर कीचड़ फेंकी जाएगी इसलिए मेरे आसपास झूठ ईजाद किए जाएंगे फैलाए जाएंगे प्रचारित किए जाएंगे इन में तीन लोगों का हाथ होगा अखबार वालों का हाथ होगा क्योंकि उन्हें झूठ चाहिए उन्हें अफवाहें चाहिए उन्हें सनसनीखेज खबरें चाहिए वे यहां आएंगे और अगर चिंदी मिल गई तो ठीक उसका सांप बनाएंगे अगर चिंदी न मिली तो मकड़ी की तरह अपने ही भीतर से अपने ही मस्तिष्क से ताने बाने बुनेंगे जर्मनी के एक पत्रिका ने कुछ दिन पहले अखबार एक लेख छापा पत्रकार ने लिखा है कि मैं पूना होकर आया आश्रम देखकर आया मैंने ठीक सुबह पांच बजे जाके आश्रम के दरवाजे पर दस्तक दी द्वार खुला, एक अति सुंदर नग्न महिला ने द्वार खोला एकदम लिपट गई मुझसे मेरा स्वागत किया और कहा आइए और भीतर ले जाकर एक बड़े रम में बगीचे में से जैसा दिखने वाला एक फल तोड़ा और कहा खाइए इससे आपकी वीर्य ऊर्जा बढ़ेगी इसे खाने से आप संभोग के परम आनंद को उपलब्ध होंगे यह आदमी आया था लेकिन ब्लू डायमंड में ही बैठा रहा कभी आश्रम आया नहीं आया था इसलिए पता है कि एक दूसरा सन्यासी सत्यानंद जो जर्मनी से है जो वहां की सबसे बड़ी पत्रिका स्टर्न में संपादक था वो उसे पहचानता था सत्यानंद ब्लू डायमंड गया था वहां उस आदमी को देखा तो सत्यानंद ने पहचान लिया कहा कि तुम यहां कैसे और वो आदमी कभी ब्लू डायमंड छोड़ के आश्रम तक आया नहीं आश्रम के भीतर तो उसने प्रवेश ही नहीं किया क्योंकि सत्यानंद फिर ख्याल रखा कि वो आए तो उसे घुमाए सब जगह दिखा दे उसे निमंत्रण भी दिया कि आओ मगर वो यहां आया नहीं आने की झंझट और आने से फिर तथ्य दिखाई पड़े तो असत्य लिखना थोड़ा कठिन हो जाता मन में थोड़ा अपराध भाव होता है अच्छा तो यही होता है कि ब्लू डायमंड के किसी कमरे में बैठ के जो भी तुम्हें कहानी गढ़नी गढ़ लो लेकिन उसकी कहानी कई भाषाओं में अनुवादित हुई और यहां पत्र आने शुरू हो गए ऑस्ट्रेलिया से एक पत्र आया कि मेरी काम शक्ति छीण हो गई वो कौन सा फल है मैं पुनः आने को राजी हूं अगर मुझे मेरी काम ऊर्जा वापस मिल जाए तो मैं कुछ भी करने को राजी हूं और जो भी कीमत हो चुकाने को राजी हूं ऐसे न मालूम कितने पत्र आने लगे किसी ने जर्मनी से लिखा कि मैं 80 साल का हूं और एक जवान युवती से विवाह कर बैठा हूं अब आपके सिवाय मेरा कोई बचाव नहीं जर्मनी से सन्यासियों ने पत्र लिखे कि बहुत से पत्र जर्मनी से आने वाले हैं इस तरह के क्योंकि इस लेख ने लोगों में तहलका मचा दिया है और लोग उस फल में उत्सुक है पश्चिम में बड़ा रोग है कैसे काम ऊर्जा बढ़े पश्चिम में ही क्यों पूरब में भी दीवालों पर नहीं तो हकीम बिरूमस और गुप्त रोगों का इलाज करने वाले डॉक्टरों की कोई कमी है या? एक पत्र में लिखा गया है कि क्या यह फल वही है जो ईधन के बगीचे में आदम और हव्वा ने खाया था और जिसके खाने के कारण उन्हें बगीचे से निकाला गया मगर ये फल के बीज आप कहां पा गए तो पहली तो झूठ पैदा करने वाले अखबार वाले लोग होंगे इस तरह अखबार बिकता है उस पत्रिका की बिक्री हाथों हाथ हो, हो गई उसे दूसरा संस्करण छापना पड़ा और तीसरा संस्करण छापना पड़ा स्वभाव था ये धंधे की बात है मेरे संबंध में मेरे विरोध में जो अफवाहें छपती हैं वो पत्रिकाएं बिकती हैं खूब बिकती हैं यहां पत्र आते हैं संपादकों के कि आपके संबंध में छपे लेख के कारण हमें दोबारा संस्करण छापना पड़ा हमारी पत्रिका की बिक्री बढ़ गई तो एक तो अखबार वाले झूठ फैलाएंगे उनका धंधा है दूसरे बुद्धिवादी झूठ फैलाएंगे क्योंकि मेरी मौलिक देशना यही है कि ज्ञान स्वयं के भीतर पैदा होता है ध्यान से पैदा होता है अध्ययन से नहीं मनन से नहीं चिंतन से नहीं ज्ञान विचार से पैदा नहीं होता निर्विचार से पैदा होता है और बुद्धिवादी तो विचार पर जीता है और मैं कुल्हाड़ी लेकर विचार काटने में लगा तो दूसरा विरोध होगा बुद्धिवादी की तरफ से उसी बुद्धिवादी में नए पुराने सब बुद्धिवादी सम्मिलित कर लो नए बुद्धिवादी लेखक कवि विचारक प्रोफेसर कुलपति उपकुलपति इस तरह के लोग और पुराने बुद्धिवादी पंडित पुरोहित शास्त्रज्ञ महात्मा मुनि साधु और तीसरा विरोध राजनेताओं की तरफ से होगा क्योंकि राजनेता नहीं चाहता कि लोक मानस प्रशिक्षित हो कि लोक मानस प्रबुद्ध हो कि लोक मानस जड़ता से छूटे क्योंकि अगर लोक मानस जड़ता से छूट जाए तो तुम जिन बुद्धू राजनीतिज्ञों को मत देते हो उनको मत दोगे तुम जिन बुद्धुओं के पीछे पंतिबंध चलते हो उनके पीछे चलोगे हालतें रोज से रोज बिगड़ती जा रही जयप्रकाश नारायण के पीछे चलकर तुमने एक क्रांति कर ली थोथी क्रांति ढाई साल में ताश के पत्तों के घर की तरह गिर गई क्या क्रांति की तुमने वही के वही लोग फिर छाती पे सवार हो जाते नया झंडा ले लेते हर साख पे उल्लू बैठे और यही उल्लू एक झाड़ से उचक के दूसरे पे बैठ जाते तुम पहले इस झाड़ की पूजा करते हो वो देखते हैं जिस झाड़ की पूजा चल रही उसी पे बैठो उल्लू झाड़ पे बैठ कर सोचता उसकी पूजा हो रही फिर देखते हैं कि लोग इस झाड़ को छोड़कर दूसरे की पूजा करने लगे क्योंकि इस झाड़ से उनकी मनोकामनाएं पूरी नहीं हुई उल्लू चक के दूसरे झाड़ पर बैठ जाती हूं वही उल्लू या उल्लुओं के पट्टे अगर उल्लू बहुत बूढ़े हो गए जैसे मुरारजी देसाई कहते हैं चुनाव नहीं लड़ेंगे तब उनका पट्ठा चुना, चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है अब कांति देसाई चुनाव लड़ेंगे उल्लू मर भी जाए तो औलाद छोड़ जाते उल्लू संतति निग्रह में मानते ही नहीं जयप्रकाश नारायण को मानकर तुमने क्रांति की क्या हुआ देश बर्बाद हुआ देश बर्बादी के कगार पे आ गए लेकिन तुम्हारी हालत और भी बिगड़ गई जयप्रकाश नारायण में फिर भी थोड़ा सोच विचार माना जा सकता है लेकिन राजनारायण इससे बड़ा कोई पतन हो सकता है जयप्रकाश नारायण से राजनारायण उल्लुओं से तुम महाउल्लूओं पर चले अब राजनारायण के बाद आई एस जौहर तुम्हारे पतन की कथा का अंत कहां होगा जब तक तुम टुन को भारत माता ना बनाओ तब तक तुम्हारी आत्मा को शांति मिलने वाली नहीं तो तीसरा विरोध राजनेताओं से होगा क्योंकि मैं कह रहा हूं कि थोड़ा जागो थोड़ा ध्यान से अपनी प्रतिभा को निखारो तुम्हारी थोड़ी आंखें अंधेरे से बाहर आएं, तुम्हारा अंधपन थोड़ा छटे तुम्हारी आंख की जाली थोड़ी कटे लेकिन जो भी शोषक हैं वे चाहे धर्मगुरु हों और चाहे राजनेता हों और चाहे तथा कथित बौद्धिक लोग हों जो भी तुम्हारा शोषण कर रहे हैं वे सब मेरे विरोध में होंगे उनका विरोध स्वाभाविक है क्योंकि तुम अगर मेरी बात समझ सको तो उन सब का शोषण असंभव हो जाएगा उन्होंने तुम पर एक आत्मिक दास्ता आरोपित कर दी तुम्हें उन्होंने आध्यात्मिक रूप से गुलाम बना रखा है और यह कुछ एक दिन की बात नहीं यह सदियों पुरानी कथा है पांच हजार वर्ष तुम्हारी छाती पर गलत लोग बैठे और इतने लंबे समय से बैठे हैं कि वो सोचते हैं बैठना उनका जन्म सिद्ध है और मैं तुमसे कह रहा हूं उतार दो सब सबको छाती पर से निर्भार हो जाओ ये छाती पर जो बैठे हैं ये सब पहाड़ हैं इनके नीचे तुम दबे जा रहे हो मरे जा रहे हो निश्चित ही कल्याण चंद्र मैं चाहता हूं जड़ता टूटे रूढ़ी टूटे अतीत से मुक्ति हो इस देश की इस देश की ही क्यों समस्त मनुष्यता की अतीत से मुक्ति हो वर्तमान में जीने की कला आनी चाहिए प्रतिभाशाली व्यक्ति वर्तमान में जीता है अतीत से मुक्त होता है और भविष्य से भी मुक्त होता है क्योंकि भविष्य केवल अतीत का ही प्रक्षेपण है भविष्य में तुम चाहते क्या हो वही जो तुमने अतीत में पाया था सुखद वही वही फिर भविष्य में मिलता रहे और भी बड़ी मात्रा में और भी निखरे हुए रूप में मगर वही भविष्य तुम्हारा अतीत का ही प्रतिफलन मैं चाहता हूं मनुष्य अतीत से भी मुक्त हो ताकि भविष्य से भी मुक्त हो जाए क्योंकि न तो अतीत का कोई अस्तित्व है ना भविष्य का कोई अस्तित्व है अतीत जा चुका भविष्य आया नहीं जो है वह तो वर्तमान है अभी और यही इस वर्तमान में होने की कला ध्यान है और जो वर्तमान में समग्र रूपण डूब जाता है ओतप्रोत हो जाता है इस क्षण से इंच भर नहीं हटता आगे पीछे इस क्षण में डुबकी मार जाता है उसके जीवन में प्रकाश व्याप्त हो जाता है उसके जीवन में ज्योति जलती है प्रेम की ज्ञान की प्रार्थना की परमात्मा की वैसा व्यक्ति किसी का अनुयायी नहीं होता न हिंदू होगा न मुसलमान न ईसाई न जैन न बौद्ध वैसा व्यक्ति बुद्ध हो जाता है क्यों बौद्ध वैसा व्यक्ति क्राइस्ट हो जाता है क्यों क्रिश्चियन हो वैसा व्यक्ति मोहम्मद हो जाता है क्यों मुसलमान हो वैसा व्यक्ति नानक हो जाता है क्यों सिख हो मेरे सन्यासी मेरे अनुयाई नहीं मेरे मित्र मेरे संगी साथी मैं यहां अनुयायी पैदा नहीं कर रहा बल्कि मित्रों का एक समूह एक सत्संग मैं जो कहता हूं उसे मानना आवश्यक नहीं है। मैं जो कहता हूं उसे अंधे की तरह स्वीकार कर लेना आवश्यक नहीं, नहीं तो फिर तुम्हारे और मेरे बीच बड़ा फासला हो गया मैं हो गया तुम्हारा गुरु नेता तुम हो गए मेरे अनुयाई और सब अनुयाई अंधे होते मैं जो कह रहा हूं उस पर प्रयोग करो और तुम्हारा प्रयोग अगर तुम्हें दिखा दे कि जो मैंने कहा था वो सत्य था तो मानना लेकिन फिर तुम मुझे नहीं मान रहे अपने अनुभव को मान रहे हो अपने प्रयोग को मान रहे हो तुम अपने मालिक हो मेरा प्रत्येक सन्यासी अपना मालिक है कुछ मैंने जाना है जिसमें मैं तुम्हें साझीदार बनाना चाहता हूं कुछ मैंने पाया है मैं तुम्हें आमंत्रित करता हूं कि देख लो यह तुम्हारे भीतर भी छिपा पड़ा है मेरा ज्ञान तुम्हारा ज्ञान नहीं बनना है लेकिन मेरे भीतर जो घटा है अगर तुम पास आके झांक के देख लो तो तुम्हें अपने खजाने की याद आ जाएगी बस एक दिया जल गया इससे बुझे दिए को याद आ सकती तो मैं भी जल सकता हूं एक बीज खिल गया अंकुरित हो गया तो पास में पड़े दूसरे बीज के भीतर भी अदम अभीपसा पैदा होगी कि मैं भी टूटू वो भी टूटने की हिम्मत जुटाएगा भूमि में खो जाने का साहस करेगा क्योंकि देखा उसने एक बीज को खोते लेकिन बीज खोने से खोया नहीं वृक्ष हो गया और एक वृक्ष में हजारों लाखों बीज लगे एक बीज क्या खोया लाखों बीज हो गए और बीज क्या खोया फूल और फल हो गए आकाश सुवास से व्याप्त हो गया बस मेरे पास तुम्हें इतनी ही याद आ जाए कि मेरा बीज टूटा मैं मिटा नहीं वरण हुआ पहली बार हुआ तुम भी मिटने की अभीपसा से भर जाओ तुम भी अहंकार को तोड़ देने का दुस्साहस कर लो तो तुम्हारे भीतर भी फूल खिल जाएं वे फूल तुम्हारे होंगे वह सुगंध तुम्हारी होगी उससे मेरा कुछ लेना देना नहीं सत्य दिया नहीं जा सकता सत्य हस्तांतरित नहीं होता लेकिन सत्य तुम्हारे सामने उपस्थित किया जा सकता है मेरा कोई अनुयायी नहीं साथ हाँ मेरे संगी साथी जो भी मेरे निकट आने को राजी है वो इस अपूर्व सत्संग का भागीदार हो जाता है कल्याण चंद्र तोड़नी है जड़ता है इस देश की तोड़नी है रूढ़ियां क्योंकि उन्हीं में फंसे हम सड़ रहे हैं गल रहे हैं वे सब तोड़ी जा सकती है यह देश पृथ्वी का सबसे धन्यभागी देश हो सकता है क्योंकि प्रकृति ने इसे इतना दिया है इसकी प्रकृति इतनी बहुविध है इतनी वैविध्यपूर्ण है कि दुनिया का कोई देश इसका मुकाबला नहीं कर सकता ये इतना बड़ा देश है ये कोई छोटा देश है एक महाद्वीप इसमें सब तरह के मौसम हैं सब तरह की हवाएं सब तरह के वातावरण हैं, पहाड़ हैं, नदियां हैं, मैदान समुद्र समुंदर इसके पास क्या नहीं है इसके पास अगर कमी है तो बस एक कि इसके पास प्रतिभा खो गई है इसकी प्रतिभा जंग खा गई है और तुम्हारे बुद्धिवादी इस जंग को नहीं हटाने देना चाहते क्योंकि जब तक ये जंग रहे तभी तक वो बुद्धिवादी है यह जंग हट जाए उनको कौन बुद्धिवादी मानेगा यह जंग हट जाए तो इस देश का प्रत्येक व्यक्ति बुद्धिमत्ता से भरा होगा तुम्हारे साधु संत ये ना चाहेंगे क्योंकि तुम्हारे साधु संत फिर साधु संत ना रह जाएंगे एक बड़े मजे की बात कि तुम्हारे साधु संतों के साधु संत रहने के लिए तुम्हारा पापी होना जरूरी है। अगर तुम पापी न रह जाओ तो फिर कौन साधु सभी साधु तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी मैंने सुना है एक प्रसिद्ध नेताजी गांव का निरीक्षण करने के लिए आए हुए थे सरपंच उन्हें गांव की सैर करवा रहा था सरपंच ने कहा महोदय सबसे बड़ी खूबी जो इस गांव की है वह यह है कि इस गांव में एक भी बीमार नहीं इस गांव के सभी लोग स्वस्थ हैं। नेता को तो बड़ा आश्चर्य हुआ एक भी व्यक्ति बीमार नहीं सारे के सारे स्वस्थ यह तो बड़ा चमत्कार जैसा है वे लोग कुछ ही आगे बढ़े होंगे कि नेताजी ने देखा कि एक व्यक्ति अपने दरवाजे के बाहर बैठा बिल्कुल हड्डी मांस का खोखला अस्थि पंजर मात्र उल्टियां कर रहा था नेताजी ने तेस में आकर कहा आप तो कह रहे थे कि इस गांव में एक भी व्यक्ति बीमार नहीं और यह क्या है सरपंच बोला श्रीमान यह इस गांव का डॉक्टर और मरीज न मिलने के कारण इस बेचारे की यह हालत हो गई अगर किसी गांव में मरीज ना हो तो डॉक्टरों का क्या होगा अगर किसी गांव में चोर ना हो बेईमान ना हो पापी ना हो तो साधु संतों का क्या होगा और किसी गांव में अगर बुद्धू ना हो मूढ़ ना हो जड़ ना हो तो तुम्हारे बुद्धिवादियों का क्या होगा और किसी गांव में अनुयायी बनकर अपने को अपमानित करने वाले लोग ना हो तो तुम्हारे नेताओं का क्या होगा इसलिए मेरा विरोध स्वाभाविक है मैं उसे अंगीकार करता हूं सहज नैसर्गिक रूप से उससे मुझे चिंता नहीं वरन मैं उससे प्रसन्न हूं उसका अर्थ है कि पत्रकारों ने भी अब मेरी उपेक्षा करनी बंद कर दी उसका अर्थ है कि बुद्धिवादी भी अब बेचैन हैं मुझसे तिलमिला रहे उसका अर्थ है कि राजनेताओं को भी मुझसे घबराहट और भय पैदा हो रहा है यह शुभ लक्षण कल्याण चंद्र ये लक्षण है कि कल्याण हो सकता है दूसरा प्रश्न आप तो कहते हैं हंसा तो मोती चुगे लेकिन आज तो बात ही दूसरी है आज का वक्त तो कहता है हंस चुनेगा दाना घुन का कौआ मोती खाएगा और इसका साक्षात प्रमाण है तथा कथित पंडित पुरोहतों को मिलने वाला आदर सम्मान और आप जैसे मनीषों को मिलने वाली गालियां कृष्णतीर्थ भारती तुम कहते हो कि आज तो बात ही दूसरी इससे ऐसा प्रतीत होता है कि पहले अन्यथा था तो बुद्ध को गालियां नहीं पड़ी तो महावीर का पत्थर नहीं फेंके गए तो जीसस को सूली किसने दी तो मंसूर के हाथ पैर किसने काटे यह बात ख्याल में लो यह भ्रांति हम सबके मन में क्योंकि हमें बार बार इस तरह के पाठ पढ़ाए गए कि पहले सत्युग था स्वर्ण युग था राम राज्य था लेकिन राम राज्य भी क्या खाख रामराज्य था जब राम तक की पत्नी चुराई जा सकती हो तो औरों की पत्नियों का क्या और जब राम तक सोने के मृग की शिकार को निकल जाते हो बुद्धू से बुद्धू आदमी भी जानता है कि सोने के मृग नहीं होते जब राम तक ऐसा धोखा खाते हो तो औरों की बात क्या राम सीता को जीत कर लौटे तो सीता से उन्होंने जो शब्द कहे हैं वाल्मीकि रामायण अभद्र वो कतई मर्यादा पुरुषोत्तम को मर्यादा नहीं देते जो शब्द कहे हैं वो ये हैं कि ध्यान रख स्त्री ये युद्ध मैंने तेरे लिए नहीं किया ये युद्ध तो मैंने अपनी कुल परंपरा को बचाने के लिए किया है कुल की प्रतिष्ठा के लिए किया है रामराज्य में भी स्त्री का सम्मान नहीं है अपमान है कुल परंपरा अहंकार की प्रतिष्ठा तभी तो एक धोबी के संदेह करने पर गर्भवती सीता को राम भी जंगल भेज सके जब राम भी ये कर सकते हो तो औरों का क्या अगर और अपनी पत्नियों को पैर की जूतियां समझते रहे हो तो कुछ आश्चर्य है राम ने भी कुछ और बेहतर व्यवहार तो नहीं किया ना समझो जूतियां समझ लो खड़ाऊ जरा खड़ाऊ धार्मिक चीज है मगर क्या फर्क पड़ता है गर्भवती स्त्री को घर से निकालते शर्म ना बेशर्मी की भी सीमा होती और राम जब सीता को ले आए हैं लंका से तो उसकी अग्नि परीक्षा ली ये अन्याय है इतना भरोसा राम को अपनी पत्नी पर नहीं इतनी आस्था नहीं और अगर सीता की परीक्षा ली थी तो न्याय होता कि सीता के साथ खुद भी आंख से गुजरे होते अपनी भी परीक्षा दी होती आखिर जितने दिन सीता राम से दूर रही राम भी तो सीता से दूर रहे और किन किन के साथ रहे अंदरों बंदरों के साथ इनका क्या भरोसा है? लेकिन पुरुष पुरुष उसकी परीक्षा का सवाल ही नहीं उठता ऐतिहासज्ञों की खोज कहती कि सबरी कोई बूढ़ी औरत नहीं थी जैसा कि रामलीला में दिखलाई जाती सबरी अति सुंदर युवा स्त्री थी और एक बहुत प्रसिद्ध विचारक और इतिहासक डॉक्टर नावलेकर ने किताब लिखी है रामपर्श उसमें यह सिद्ध करने की कोशिश की है कि सबरी का राम से प्रेम था असल में किसी के झूठे बेर खा लेना प्रेम में ही संभव हो सकता है तुम्हें कोई आदमी आधा केला खा के और तुम्हें दे दे जूता निकाल लो कि तूने समझा क्या है लेकिन प्रेम अंधा होता है प्रेमी एक दूसरे की झूठी चीजें खा सकते हैं प्रेमियों में ऐसी संभावना है और कोई झूठी चीज नहीं खा सकता राम भी नहीं खा सकते थे साफ देखते कि सबरी पहले खुद चख रही इंकार कर दिया होता नावलेकर का दावा है कि सबरी सुंदर स्त्री थी राम के प्रेम में थी राम को भी परीक्षा दे देनी थी साथ ही गुजर जाते श्या डर रहा हो कि कहीं ऐसा ना हो कि सीता तो निकल आए और हम रह गए सो रह गए सच तो यह है कि स्त्रियां सदा ही पुरुषों से ज्यादा निष्ठावान रही ये कोई एकात पुरुष के संबंध में सच नहीं यह समस्त पुरुषों के संबंध में सच है पुरुष के होने का ढंग ही निष्ठा का नहीं स्त्री के होने का ढंग ही निष्ठा का है स्त्री एक पुरुष को प्रेम कर लेती और जीवन भर के लिए काफी मानती जीवन भर के लिए नहीं मंदिरों में प्रार्थना करती कि बार बार यही पति मिले और पुरुष पुरुष कथा हे प्रभु कब इससे छुटकारा मुल्ला नसरुद्दीन बस को देखकर ट्रक को देखकर एकदम कपने लगता था तो मैंने एक दिन उससे पूछा कि नसरुद्दीन सुबह घूम घूम के लौट रहे थे तू तो एकदम ट्रक और बस को देखे तक क्यों घबरा जाता है ऐसे ही हार्ण बसता है कि तुझे तो पसीना चूने लगता उसने कहा आपसे क्या कहूं बीस साल पहले मेरी पत्नी एक ट्रक ड्राइवर के साथ भाग गई डर लगता है जब भी मैं ट्रक देखता हूं कि कहीं आ ना जाए कहीं वापिस ना आ जाए रामराज्य भी कुछ बहुत राम राज्य नहीं था रामराज्य में आदमी बिकते थे क्योंकि दास होते थे दासियां होती थी राम को भी विवाह में और और भेंटे मिली थी साथ में कई दास और दासियां भी मिले थे आदमी बिकता था और उसको तुम कहते हो रामराज्य? और महात्मा गांधी इसी राम राज्य को फिर लाना चाहते थे एक दफे इससे दिल नहीं भरा हमें यह सिखाया गया है कि अतीत सुंदर था तो अतीत में जो भी था सब शुभ था इसलिए कृष्ण तीर्थ अक्सर यह सवाल उठाता है कि आज तो बात ही दूसरी है आज बात दूसरी नहीं है वही की वही बात है दुनिया में दो तरह के लोग हैं निन्यानवे प्रतिशत तो वे लोग हैं जो मोती पहचान ही नहीं सकते हैं एकाद प्रतिशत मुश्किल से ऐसे लोग हैं जो मोती पहचान सकते हैं निन्यानबे प्रतिशत ऐसे ही सदा रहे हैं आज ही नहीं ये मेरी सुनिश्चित धारणा है कि यह निन्यानबे प्रतिशत भीड़ सदा ऐसी ही रही है जैसी आज है इसमें कोई भेद नहीं पड़ा भेद तो एक ही पड़ता है दुनिया में और वो यह है कि व्यक्ति विचार से मुक्त होकर ध्यान में प्रवेश कर जाए बस एक ही क्रांति है बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाए तो दुनिया में बुद्धों की एक धारा है वो भी सदा एक सी रही है जीसस दूर इज़राइल में हुए और बुद्ध भारत में और लाउसू चीन में और जरथोस ईरान में और पाइथागोरस यूनान में लेकिन इन सब का स्वाद एक जैसा है ये सब हंस है ये मोती ही चुकते हैं कृष्ण हों महावीर हों मूसा हों मोहम्मद हों ये सब हंस हैं ये मोती ही चुकते ये कब हुए इससे फर्क नहीं पड़ता नानक हो कबीर हो पलटू हो ये सब हंस हैं ये मोती ही चुकते समय से काल से से इनका कोई संबंध नहीं रही भीड़ तो वो चाहे पांच हजार साल पहले की भीड़ हो और चाहे आज की आधुनिक भीड़ हो हाँ ऊपर ऊपर फर्क पड़े हैं 5000 साल पहले तुम्हें टाई लगाए हुए और पतलून पहने हुए कोई नहीं मिलता ये बात सच है कार नहीं मिलती ट्रेन नहीं मिलती हवाई जहाज नहीं मिलता ये बात सच है मगर न तो कार से आदमी बदलता है ना ट्रेन से न हवाई जहाज से आदमी तो आदमी किसी बुद्धू को हवाई जहाज में बिठा दो इससे क्या तुम सोचते हो वो बुद्ध हो जाए बुद्धू के हवाई जहाज में बैठने से बुद्धू तो नहीं बदलता हवाई जहाज को खतरा पैदा होता तो बुद्धू कुछ कर गुजरे पांच हजार साल पहले आदमी के हाथ में धनुष धनुष्मान था नहीं तो रामचंद्र जी को तुमने धनुर्धारी ना बनाया होता अगर बंदूक रही होती तो बंदूक लिए चलते बंदूकधारी होते या अगर एटम बम रहा होता तो जैसे गणेश जी हाथ में मोतीचूर का लड्डू लिए रहते ऐसे रामचंद्र जी एटम बम लिए रहते एटम बम हो तो कोई धनुषाण लेके चले तो बुद्धू समझा जाता एटम बम की दुनिया में धनुष्मान तो बस कभी कभी देखे जाते दिल्ली के रामलीला मैदान में जब रामलीला होती तो धनुष निकलता है वो भी सब झूठे और या फिर गणतंत्र दिवस की पड़ेन में जबकि आदिवासियों को बुलाया जाता वो भी रखते हैं बस गणतंत्र के लिए वो भी कुछ उनका उपयोग करते नहीं अब रखे रहते हैं उनको तैयार रंग पोत के, के जब गणतंत्र का दिवस आएगा तो चले दिल्ली रामचंद्र जी के हाथ में धनुषवाण है तुम्हारे हाथ में एटम बॉम्ब है इतना फर्क पड़ा है मगर यह फर्क तुम्हारे भीतर तो कोई फर्क नहीं तुम्हारे हाथ में पत्थर होगा तो तुम पत्थर फेंक के मारोगे और गोली होगी तो गोली मारोगे और बम होगा तो बम मारोगे ये तो खतरा ही हो गया मनुष्य कुछ विकसित नहीं हुआ ना ही मनुष्य पतित हुआ है मनुष्य वैसा का वैसा है चीजें बदल गई मनुष्य वैसा का वैसा है क्योंकि मन वैसा का वैसा है तुम सोचते हो गांव के लोग सीधे साधे भोले भाले पुराने लोग बड़े भोले भाले सीधे साधे उनमें ऐसी वासना नहीं थी क्योंकि किसी को इच्छा नहीं थी कि कार होनी चाहिए कार नहीं थी जो समय उपलब्ध था कोई बग्घी कोई टमटम -टम, किसी को घोड़े का ख्याल था कि मेरे पास तेज से तेज घोड़ा होना चाहिए वो वही की वही बात है तेज घोड़ा उपलब्ध था तो तेज घोड़े की आकांक्षा थी अब घोड़ा तो चला गया हार्स पावर वाली कार है अब भी हार्स पावर ही कहते हैं उसको अभी भी सकती। अश्व अश्वशक्ति अभी भी नापते घोड़े से ही सही कि जो कार है हमारे पास चार हार्स पावर की यानी चार घोड़ों के बराबर अब कार है तो कार की आकांक्षा है जब घोड़ा था तो घोड़े की आकांक्षा थी आकांक्षा नहीं बदली आदमी दो तरह के जो जागे हुए हैं वे सदा एक से कोई सदी हो कोई देश हो कोई जाति हो कोई वर्ण हो जो सोए हुए हैं वो भी सदा एक से कोई देश कोई जाति कोई वर्ण कोई समय कोई भेद नहीं पड़ता इस बुनियादी बात को ख्याल में ले लो नहीं तो यह भ्रांति रहती कुछ लोगों को यह भ्रांति है कि मनुष्य विकास कर रहा है प्रगतिशील और कुछ लोगों की यह भ्रांति है मनुष्य का हरास हो रहा है पतन हो रहा है तथाकथित धार्मिक लोग मानते हैं पतन हो रहा है और आधार्मिक लोग मानते हैं विकास हो रहा है दोनों गलत हैं ना तो विकास हुआ है ना कोई पतन हुआ है आदमी वही का वही है वही ऐसा वही लोभ वही क्रोध वही वैमनस्य वही ईर्षा वही संग्रह वही परिग्रह सब वही का वही है वही लड़ाई वही झगड़े कुछ बदला नहीं बदलाहट तो एक ही होती कि तुम छलांग लगा लो मन से आमन में छलांग लगा लो मन से ध्यान में उतराओ मस्तिष्क से हृदय में हट जाओ शरीर से आत्मा में बस एक क्रांति है कृष्ण तीर्थ तुम पूछते हो आप कहते हैं हंसा तो मोती चुके लेकिन आज तो बात ही दूसरी आज नहीं सदा ही ऐसा रहा है आज का वक्त तो कहता है आज का वक्त नहीं सदा यही कहा गया है हंस चुनेगा दाना गुन का कौआ मोती खाएगा कौए बहुमत में सदा से ऐसा हुआ एक रात एक झाड़ पर एक हंस के जोड़े ने विश्राम किया उस झाड़ पर कौ का बसेरा था हंस तो जा रहा था मानसरोवर लेकिन रात हो गई थका था तो विश्राम कर लिया सुबह जब चलने को हुआ और अपनी हंसनी से कहा कि चल अब और चले तो कौ ने कहा कि ये क्या सरारत एक तो हमने ठहराया और तुम हमारी पत्नी को ले चले यह अतिथि का ढंग एक तो हम मेजवान और ये तुम हमें फल दे रहे हो ये धन्यवाद हंस की आंखें तो फटीग फटी, फटी रहेंगी उसने कहा क्या तुम कहते हो ये तुम्हारी पत्नी ये मेरी हंसनी है तुम्हें दिखाई नहीं पड़ती तुम काले यह गोरी कौं ने कहा किसको धोखा दे रहे हो ये काली है किसने कहा गोरी? वहां तो कौए ही कौए थे सारे कौओं ने कांव कांव करके कहा काली गोरी कौन कहता मतदान हो जाए हंस तो समझ गया कि झंझट है मतदान में भी क्या होगा कौए ही कौए भीड़ इनकी हंस ने कहा कि भाई तुम्हारी इस बस्ती में कोई अदालत कोई काजी कोई न्यायाधीश है उन्होंने कहा है चलो वहां निर्णय करवा लें गया हंस न्यायाधीश भी कहुआ था कौओ की बस्ती थी हंस ने तो सिर फोड़ लिया उसने कहा मारे गए जूरी भी है कि नहीं कहा कि जूरी भी है बारह कौए बैठे थे जूरी में पुलिस वाले कौए क्लर्क कौए मजिस्ट्रेट कौआ जूरी कौए अदालत कौ की थी हंसने का मुकदमा लड़ना बेकार है मैं हार ही गया बुद्ध तो कभी कोई एकाद होता है हंस तो कभी कोई एकाद होता है हमने तो बुद्धों को हंस इसलिए कहा है परम हंस कहा है मुश्किल से होते हैं कौओं की भीड़ है लेकिन हर कौए का जन्मजात अधिकार है चाहे तो हंस हो सकता है क्योंकि कालक हमने पोत रखी हम काले हैं नहीं कालक दूसरों ने हम पे पोत रखी हम काले हैं नहीं हमारा स्वभाव तो हंस का है लेकिन हमारा आवरण कौए का, का है अगर हम स्वयं की तलाश करें तो हंस हो जाएं उड़चल हंसा वादेश और तब उस देश की याद आती जो हमारा देश है हंसों का देश है और हमें भीतर की याद आ जाए तो फिर तुम मोती ही चुगोगे फिर कोई पागल होगा जो फिल्मी गाना गुनगुनाएगा जबकि कुरान की आयत मौजूद हो जबकि उपनिषद के अद्भुत वचन उपलब्ध हो जबकि धम्म पद हाथ में मिल सकता हो तो कोई फिल्मी धुन गुनगुनाएगा और जब पदार्थ में परमात्मा के दर्शन हो सकते हो तो कोई कहेगा कि जगत पदार्थ है और मैं पदार्थवादी हूं और जब प्रेम से प्रार्थना के फूल खिल सकते हो, तो कोई प्रेम की निंदा करेगा प्रेम को गहित कहेगा पाप कहेगा हंसा तो मोती चुके हैं जिस दिन तुम्हें अपने हंस होने की याद आ जाएगी उस दिन तुम मोती ही चुगोगे लेकिन कौओं की भीड़ है बहुमत उनका है इसलिए सदा से कौए यही कहते रहे हंस चुनेगा दाना घुन का कौआ मोती खाएगा हालांकि कौआ मोती खा नहीं सकता मोती को पहचान ही नहीं सकता खाएगा क्या परख कहा कहता भला रहे कि कौवा मोती खाएगा क्योंकि हमारी भीड़ है हमारा बल है हमारी शक्ति है कहता भला रहे कि कौआ मोती खाएगा लेकिन खा नहीं सकता वो गीता में भी कोई फिल्मी पत्रिका छिपा के पढ़ेगा मोती खा नहीं सकता वो घर में लाके विष्णु और लक्ष्मी की तस्वीर टांगेगा मगर वो तस्वीर विष्णु और लक्ष्मी की नहीं जैसे कोई फिल्मी अभिनेताओं की तुम देखते हो तुम घर में तस्वीरें टांगे रहते हो भद्दी, बेहूदी अश्लील मगर धर्म के नाम पर टांगे हुए हो लक्ष्मी जी की मूर्ति बना दी तो बस टांग ली मगर जरा गौर से तो देखो लक्ष्मी जी लक्ष्मी जी मालूम होती कि हेमा माननी मा मालनी ने मॉडल का काम किया हो जिनकी तस्वीर बनी बेहूती अश्लील कुरुचिपूर्ण जैसा सास सिंगार करवा देते हो वो किसी वैश्या को शोभा दे भला मगर नहीं नाम पर्याप्त है लक्ष्मी की मूर्ति है तो बस फोटो टांग ली फिर कैसी ही हो असल में तुम लाए ही इसीलिए हो कि नाम लक्ष्मी का है और फोटो किसी फिल्म तरीका की नाम के बहाने कमरे में टांग लोगे। कौआ कितना ही कहे कि मोती खाएगा खा नहीं सकता कौआ कौआ है जो खा सकता है वही खाएगा उसको ही मोती कहेगा ये और बात है मोती छाप कचरा मोती का लेबल लगाएगा मगर खाएगा तो वही जो खा सकता है नहीं कृष्ण तीर्थ तुम कहते हंस चुनेगा दाना घुन का असंभव वह हो ही नहीं सकता तुम बुद्धों को जहर भी दे दो तो वे उसमें से अमृत ही पीते ये घटना घटी ही बुद्ध की मृत्यु ही विषाक्त भोजन करने से हुई एक गरीब आदमी ने सुबह पांच बजे ही आके प्रार्थना की कि आज आप मेरे घर भोजन लें। नियम था बुद्ध का कि जो पहले आए उसी का निमंत्रण स्वीकार कर लिया जाए वो गरीब आदमी जा भी ना पाया था कि सम्राट बिंबिसार ने आके प्रार्थना की अपने स्वर्ण रथ से उतरकर क्या आप मेरे घर आज भोजन लें बुद्ध ने कहा क्षमा करें मैं निमंत्रण स्वीकार कर चुका बिंबिसार ने उस आदमी को देखा और उसने कहा इसके घर क्या भोजन होगा यह खुद भी तो दो जून रोटी जुटा नहीं पाता यह क्या भोजन करवाएगा आपको लेकिन बुद्ध ने कहा आप जो भी करवाएगा निमंत्रण दिया है इतने प्रेम से तो मैं जाऊंगा बुद्ध गए बिहार में उन दिनों लोग कुकरमुत्ते मुते इकट्ठे कर लेते थे कुकरमुत्ते बरसा के दिनों में उगाते सफेद छत्तों की तरह जमीन में या लकड़ियों पर उनका नाम ही कुकरमुत्ता इसलिए है कैसे स्थानों पे उगते हैं वो जो कुत्ते जीवन जल बहाने के लिए चुनते उल्टी सीधी जगह पे उगते कुछ कुत्तों के जीवन जल से उनका संबंध नहीं नहीं तो मुरारजी देसाई बहुत प्रसन्न होंगे कि देखो जीवन जल का प्रभाव क्या गजब का फूल खिला उनका नाम ही कुकुरमुत्ता है कुत्ते के जीवन जल से उनका कोई संबंध नहीं कुकर मुत्ते गरीब आदमी इकट्ठे कर लेते सुखा लेते फिर उनकी सब्जी साल भर काम आती रहती और सब्जी तो उन्हें मिलती नहीं उस आदमी के घर पर भी कुकर मुत्ते के सिवाय और कुछ भी ना था रोटी नमक और कुकर मुत्ते की सब्जी बुद्ध ने ना तो कभी कुकर मुते की सब्जी खाई थी इसके पहले न देखी थी और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कुकर मुत्ते विषाक्त होते किसी गलत जगह में उगे होते किसी ऐसे वृक्ष पर उगे होते जिसमें विष होता है तो विषाक्त हो जाते वो जो कुकर मुत्ते की सब्जी थी विषाक्त थी बुद्ध ने चखी कड़वी थी लेकिन अब इस गरीब आदमी से कहें कि ये कड़वी है तो इसके पास और तो कोई सब्जी नहीं ये दुखी होगा पीड़ित होगा परेशान होगा कि अब मैं क्या करूं इसको बड़ा आघात लगेगा इसे आघात ना लगे इसलिए वो कुकुरमुत्ती की जहरीली सब्जी कड़वी सब्जी खा गए उसी वक्त बुद्ध को साफ हो गया था कि अब मेरा बचना मुश्किल होगा आते ही उन्होंने कहा कि खतरा हो गया है शरीर में विष फैलता मालूम पड़ता है शिष्यों ने कहा कौन है यह आदमी इसे दंड दिया जाना चाहिए बुद्धन का कहा कि नहीं, नहीं उसका कोई कसूर नहीं उसने तो जितने प्रेम से भोजन मुझे करवाया उतने प्रेम से कभी किसी ने नहीं करवाया था उसके प्रेम का ख्याल करो उसके भोजन का नहीं यह जहर में अमृत खोजने की कला उसके प्रेम का स्मरण करो उसके जहर का नहीं जहर के लिए वो जिम्मेवार नहीं है अब कुकुर अगर जहरीली था तो वो क्या करता उसे कैसे पता चले और जब तक बुद्ध भोजन न ले ले तब तक वो स्वयं तो भोजन लेगा नहीं दौड़ो और जाके खबर करो कि वो भोजन को न ले वो जहरीला है शिष्यों ने कहा आपने रोका क्यों नहीं आप रुक क्यों नहीं गए उन्होंने कहा कि सोचा मैंने कि मौत तो एक ना एक दिन आएगी ही आएगी फिर आज आई कि कल क्या फर्क पड़ता है वैसे भी अब मैं बूढ़ा हो गया बयासी वर्ष मेरी उम्र हो गई कितने दिन जीना है? इस आदमी को दुख देकर जीने में क्या सार है इसके हृदय में कितनी पीड़ा ना होगी इसको अपनी दरिद्रता कितनी ना खलेगी मौत तो होनी ही है सो होगी और मेरा काम तो कब का पूरा हो चुका वो तो 42 साल पहले पूरा हो चुका मुझे जो पाना था जीवन से वो मैंने पा लिया है अब देर अबेर ना छूटनी है आज सही कल सही कल सही तो आज ही सही उसका प्रेम याद करो लेकिन बुद्ध को लगा कि मैं मर जाऊंगा तो कहीं ऐसा ना हो कि शिष्य उसको जाके मार डालें उसके झोपड़े को आग लगा दे तो मरते वक्त उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाकर कहा कि एक बात स्मरण रखना दुनिया में दो व्यक्तियों से ज्यादा सौभाग्यशाली और कोई भी नहीं होता उन्होंने पूछा कौन से दो व्यक्ति तो बुद्ध ने कहा पहली तो वह मां जो बुद्ध को दूध देती पहला भोजन देती और अंतिम वह आदमी जो बुद्ध को अंतिम भोजन देता ये दो आदमी श्रेष्ठतम बुद्धों के बाद बस इन्हीं की गणना है तो जिसने मुझे अंतिम भोजन दिया है उसका स्वागत समारंभ करना मरते वक्त यह कह के मरे ताकि कोई उस गरीब आदमी को चोट ना पहुंचा सके ये जहर से अमृत खोज लेने की कला है नहीं हंसों को तुम जहर भी दो तो उसमें से मोती ही चुनेंगे को तुम पत्थर भी दो तो उनमें से मोती खोज लेंगे क्योंकि मोती सब जगह छुपे हैं देखने वाली आंख चाहिए बस दृष्टा की आंख चाहिए तो सारा जगत मोतियों से भरा है क्योंकि सारा जगत परमात्मा से व्याप्त है और द्रष्टा की आंख ना हो तो कहीं कोई मोती नहीं क्योंकि कहीं कोई परमात्मा नहीं अंधे के लिए कहीं कोई सूरज नहीं कहीं कोई चांतारे नहीं आंख वाले के लिए अंधेरे में भी रोशनी मैं भीतर की आंख की बात कर रहा हूं उसी को मैं आंख वाला कहता हूं उसे अंधेरे में भी रोशनी अंधे के लिए मूर्छित के लिए बेहोश के लिए जीवन भी मृत्यु है और जागृत के लिए मृत्यु भी महाजीवन है आज इतना है